रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग अंतरिक्षी किरणों पर शोध के दौरान विक्रम का ध्यान अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित हुआ यह रुचि काफी समय तक सुप्तावस्था में रही पर मौका मिलते ही उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में एक प्रमुख भूमिका अदा की बेंगलुरु में विक्रम की भेंट जानी भरतनाट्यम नृत्यांगना मृदानिली स्वामीनाथन से हुई बाद में इन दोनों ने विवाह कर लिया सारा भाई दंपती की दो संतानें हैं बेटा कार्तिके और बेटी मल्लिका 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सारा भाई केम्ब्रिज वापस लौट गए उन्होंने प्रोफेसर ई एस शायर के मार्गदर्शन में अपनी पीएचडी पूरी की विषय था कॉस्मिक रे इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स उनके शोध कार्य में विखंडन का भी उल्लेख था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के आदर्शवादी माहौल में विक्रम साराभाई ने कई संस्थाएं स्थापित की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला दर्पण नृत्य अकादेमी जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी के साथ स्थापित किया तथा अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन जो कि कपड़ों पर शोध करने वाली भारत की पहली सहकारी संस्था थी बाजार पर शोध करने वाली भारत की पहली संस्था ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप तथा भारतीय प्रबंध संस्थान भी उन्होंने स्थापित किए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को स्थापित करने में भी उन्होंने मदद की ये भिन्न भिन्न गतिविधिया सारा भाई की बहुविध रुचियों और बहुमुखी प्रतिभा की, की ज्योतक है सभी परियोजनाए वे बहुत सूझबूझ से बनाते और उनमें वैज्ञानिक पद्धति आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय हित साफ झलकते थे। हटाने वाली शिक्षा से उन्हें बेहद थी, इसलिए उन्होंने ग्रुप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन का गठन किया बाद में यह समूह नेहरू फाउंडेशन पर डेलपमेंट का अंग बना उन्होंने अहमदाबाद में देश का पहला सामुदायिक विज्ञान केंद्र किया जिसका उद्घाटन उन्नीस में सीवी रामन ने अपने लोकप्रिय भाषण आकाश नीला क्यों है" से किया यह सोचकर आश्चर्य होता है कि सारा भाई इतने भिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ योगदान करने के लिए समय और ऊर्जा जुटा पाए इस ऊर्जा और उत्साह के चलते उनका देर तक छिपे रहना मुश्किल था उन्नीस में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के अंतरिक्ष शोध कार्यक्रम के संगठन के लिए विक्रम साराभाई को आमंत्रित किया उस समय विश्व के शक्तिशाली देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को अपनी सैन्य शक्ति और सत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे परंतु सारा भाई की दृष्टि उनसे बिल्कुल भिन्न थी उन्होंने भारत के लिए एक अनूठे अंतरिक्ष कार्यक्रम की कल्पना की जहां जन संचार माध्यमों के विकास मौसम भविष्यवाणी एवं खनिजों की खोज के लिए उपग्रहों का उपयोग किया जाता